हरे कृष्णा तो आज बहुत ही पावन दिन है तो तीन महान उत्सव हैं एक है भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा उत्सव और दो चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य संगी हैं खोलावेचा श्रीधर और मुकुंद दत्त का तिरुभाव है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 तीनों धामों की ओर ले जाते हैं अभी जो उत्सवों की शुरुआत हो रही है वो सब जगन्नाथपुरी से संबंधित हैं फिर उसके ऊपर उपरांत शुरू हो जाते हैं कार्तिक आदि हाँ सब वृन्दावन के उत्सव शुरू हो जाते हैं फिर मायापुर के उत्सव शुरू हो जाते हैं तो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 क्योंकि ऐसे उत्सव हमें कृष्ण के नज़दीक ले जाते हैं भगवान के नज़दीक ले जाते हैं इसलिए गौर गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहा था कि आप क्या करो वैष्णव पंजिका का, का निर्माण करो वैष्णव कैलेंडर बनाओ उससे पहले ये वैष्णव पंजिका नहीं थे।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 तो व्यक्ति को तुरंत ही जगन्नाथ का स्मरण हो जाता है तो जगन्नाथ जी की जो यात्राएं हैं ऐसे कहा जाता है कि एक साल में उनकी द्वादश यात्राएं है होती हैं कभी कभी ऐसा वर्णन आता है कि उनकी त्रयोदश तेरह यात्राएं है होती हैं तो लेकिन ये बारह या तेरह यात्रा राजा इंद्रदिम्न के समय सही हैं, है जो मेन मेन उत्सव हैं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 और महाप्रभु बिल्कुल वो दो साल ऐसे बिताए कि जैसे ही स्नान यात्रा नजदीक आ गई थी महाप्रभु जगन्नाथपुरी जगन्नाथ के, के मेन उत्सव है स्नान यात्रा और उसके बाद है रथ यात्रा तो कृष्णदास कविराज लिखते हैं स्नान यात्रा दिने प्रभुर आनंद हृदय चैतन्य महाप्रभु का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 तो उनके कार्यकलापों में सदैव यही झलकता है या तो वो भक्तों को सुख प्रदान करते हैं या तो वो भगवान को सुख प्रदान करते हैं प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज कहते जो दिन उदित हो गया स्नान यात्रा का महाप्रभु का हृदय आनंद से भर गया मानो क्योंकि ऐसे चैतन्य महाप्रभु के लिए भगवान जगन्नाथ प्राण है भक्तों के लिए प्राण स्वरूप कहा गया है जगन्नाथ आज भी ओडिशा आप जाते हो वहाँ के बहुत ही अनपढ़ सरल हृदय के जो लोग हैं सरल हृदय की जो श्रेया हैं, वो जगन्नाथ के सामने आते ही करंदन करती हैं। उनको अपने मुखार से प्रार्थना करती रहती हैं। मैं कितने बार गया हूँ कई बार कितने भक्तों को देखा कई बूढ़ी स्त्रियों को देखा कि वो जगन्नाथ के सामने जाती तो पूरा उनके मुख से निरवत प्रार्थनाएं निकलती रहती है और मैं हर बार सोचता हूँ कि जगन्नाथ आश्रकम याद करके जाता हूँ या ये प्रार्थना याद करते हैं ये प्रार्थना बोलेंगे लेकिन वहां के सरल सरल भक्तों का हृदय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 वो प्रदर्शित करते हैं दो ही ऐसी यात्राएं हैं दो ही ऐसे उत्सव हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ मूल उनका जो विग्रह है वो श्री मंदिर के लगभग बाहर आ जाता है हाँ एक है रथ यात्रा के समय भगवान पूर्णता बाहर आ जाते हैं और स्नान यात्रा के समान समय भी भगवान अपना जो उनका मूल विग्रह है उत्सव विग्रह भी आते हैं जनरली हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो उत्सव विग्रह को लेकर घूमते रहते हैं पालकी में डालकर लेकिन यहाँ ये यह ऐसा स्थान है जगन्नाथपुरे कि जहाँ उनका उत्सव विग्रह भी नहीं बल्कि त्रिभुवन में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ मूल प्रतिष्ठित विग्रह अपने स्थान को छोड़ दे अपने स्थान से थोड़ा भी हिले लेकिन एक ही ऐसे दयाद्र कृपाद्र भगवान जगन्नाथ है कि आपने जो अल्टर में उनको स्थापित किया था उस स्थान को वो छोड़ते हैं और निकलकर बाहर आते हैं कहां से कहां तक आते हैं तो आचार्य गण कहते हैं रत्न वेदी से लेकर स्नान वेदी तक आते हैं रत्न वेदी वो स्थान है जहाँ जगन्नाथ जी सदैव बैठे रहते हैं हाँ जहाँ भगवान बैठते हैं जो अल्टर है उनका जिस पत्थर पर बैठे हैं जगन्नाथपुरे में उसको रत्न वेदी कहा गया है और ऐसा कहा गया है कि हजारों हजारों शालिग्राम नेपाल के जो नरेश हैं उन्होंने प्रदान किए थे भगवान जगन्नाथ की सेवा में और वो शालिग्राम का वो जो मंच है अल्टर है उसके ऊपर जगन्नाथ जी विराजमान है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 और दूसरे भक्त कौन है नेपाल के राजा नेपाल नरेश ये पूर्वपार परंपरा है नेपाल के जो नरेश हैं, वो जगन्नाथ के महान भक्त हैं जिनको ये अधिकार भगवान ने प्रदान किया है कि वो अल्टर के अंदर जाकर उस रत्न वेदी के ऊपर चढ़ सकते हैं और भगवान का वह आलिंगन कर सकते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं तो ऐसे ये जो विशेष भक्त हैं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 क्योंकि आज के दिन सारे जगत का उद्धार करने के लिए अपने दर्शन के द्वारा भगवान जगन्नाथ जगन्नाथपुरे में प्रकट हुए थे उनका बर्थ प्लेस कोई पूछे कि कहा जन्म है जगन्नाथ तो जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था गुंडीछा मंदिर में उस समय जब इंद्रद्युम्न महाराज निकले भगवान की खोज में बल्कि देखो एक सीक्रेट है ये इंद्रद्युम्न के कारण ही हम जगन्नाथ की महिमा को जान पाते हैं और इंद्रदुम्ना ऐसे भक्त हुए जिस भक्त के हृदय में जब भगवान को अपनी इन आंखों से देखने की लालसा थी बस एक भक्त की लालसा से सारा जगत उनको देख पाया ऐसी हाँ, लालसा इंद्रदुम्न में थी कि उन्होंने कहा कि मैं अपने इन आंखों के द्वारा साक्षात शंक चक्र गदा धारण करने वाले जो भगवान है उनको देखना चाहता हूँ इतनी लालसा उमड़ आई कि राजा इंद्रदम्न ने अपना अवंती उज्जैन को त्याग दिया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 तो ऐसे इंद्रदम्न के कारण जिनके अंदर इतनी लालसा थी जो जगन्नाथपुरी आए नीलाचल धाम में तो उस समय भगवान जगन्नाथ तो नहीं थे नीलमाधव थे हाँ चतुर्भुज रूप में नीलमाधव थे तो उस स्थान में भी गए राजा इंद्रदम्न देखा कि वो स्थान रिक्त है भगवान इस संसार को छोड़ के चले गए हाँ तो उस समय फिर नारद कहते हैं कि आपको एक हजार अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे तो फिर एक हजार अश्वमेध यज्ञ किए गए 999 सौ जब यज्ञ किए हैं अश्वमेध यज्ञ और आखिरी यज्ञ रह गया था उस समय भगवान स्वप्न में आते हैं इंद्र दुमन के और कहते हैं मैं प्रकट हो जाऊँगा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 कि एक रेत से ढका हुआ एक कुआं है जिसको निकालो और वहां से जल ले लो और उसके द्वारा उसमें चंदन अगर सुगंधित द्रव्य ये सब डालकर मुझे क्या करो सुवर्ण कुंभों से अभिषेक कराओ फिर भगवान को कहते और क्या करो आपके लिए तो भगवान ने और बहुत सारे फेस्टिवल्स बताएं और एक चीज कहे कि आप मुझे साल में एक बार क्या करो रथ के ऊपर विराजमान करके मेरी रथ यात्रा निकालो इस स्कंद पुराण में जगन्नाथ कथा का जो वर्णन आता है उसके आखरी श्लोकों में भगवान जगन्नाथ स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को ये सारे उत्सव मनाने के लिए कहते हैं तो उनका भगवान की आज्ञा का पालन करके राजा इंद्रद्युम्न ये सारे उत्सवों की शुरुआत करते हैं और ये जो उत्सव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 तो ऐसे जगन्नाथ को सुबह सुबह उनको जिसको कहते डोर लागी डोर डोरलागी मीन्स उनको रस्सियों से बांधते हैं कमर में गले में उनके पाओ में जहाँ तहाँ रस्सियां बांधते हैं और रस्सियों से बांधकर भगवान जगन्नाथ को उनके रत्न वेदी ऊपर बैठे हैं वहाँ से उठाकर नीचे ले आते हैं और नीचे चला के चलाते चलाते चलाते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 वो ऑफिस उस समय स्नान मंडप हुआ करता था और उस समय वहाँ जगन्नाथ की स्नान यात्रा होती थी आगे चलकर एक राजा हुए है जिन्होंने बाहर का जो प्राचीर है और बाहर का जो स्थान है उसका निर्माण करके फिर स्नान मंडप का निर्माण किया बल्कि शास्त्र कहते हैं कि स्नान मंडप कहा होना चाहिए या जगन्नाथ का अभिषेक कहा होना चाहिए तो स्कंद पुराण कहता है कि जहां बहुत सारे वृक्ष हो जहाँ स्वाभाविक रूप से पक्षों की चहल पहल हो ऐसे स्थान में जगन्नाथ को स्नान करना अच्छा लगता है हाँ क्योंकि वो वृंदावन का वातावरण है तो ऐसे जगन्नाथ का स्नान मंडप वहाँ बनाते हैं और फिर वहाँ भगवान का स्नान किया जाता है जगन्नाथ मंदिर में आज भी उत्तर द्वार में एक कुआ है जिसको कहा जाता है सोना कुआ जिस जिस कुएं को पूरे साल ढके रखते हैं खोलते नहीं है पूरे साल भर लेकिन आज के दिन सुबह जाकर हाँ एक बहुत सारे विधिवत कार्य होते हैं पूजा आदि फिर उसका ढक्कन खोला जाता है ढक्कन होता है उसके ऊपर एक लोहे का उस कुए का खोलते हैं और उसमें से वो जल निकाला जाता है और सुवर्ण के कुंभ होते हैं बड़े बड़े सुवर्ण कलश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 इतनी सावधानी बरती जाती है फिर जो भोग मंडप है वहाँ ले जा, लिए जाया जाता है फिर कई सारे उपचार होते हैं फिर मृदंगा करताल हाँ ये सब बजाते हुए वो सारे कलशों को स्नान मंडप में एक लाइन में रखते हैं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 उनका अभिषेक करने के दो अलग अलग कारण हैं भगवान जगन्नाथ के एक तो है कि चलो उनका आज दिन दिन है, उनका दिन है, उनका जिसके कारण वो स्नान करते हैं और दूसरा क्या है वो बहुत उनको गर्मी महसूस हो रहे थे नारद पुराण में वर्णन आता है जिसके कारण भगवान जगन्नाथ जी शीतलता का अनुभव करना चाहते थे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 और मंदिर क्या है है सुंदराचल सुंदराचल उसको कहते हैं वो है और जो जगन्नाथ जी निवास करते हैं श्री मंदिर उसको कहा जाता है नीलाचल मीन्स वो द्वारका और द्वारका में भगवान लक्ष्मी के साथ रहते हैं तो उनको लक्ष्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता उनको लगता है कि कब मैं इस स्थान को छोड़कर वृंदावन जाओ तो वहाँ जगन्नाथ जी स्नान करते करते वहाँ अपने अंगूठी के ऊपर खड़े हो जाते हैं जैसे आप किसी को दूर से देखना चाहते हो ना जो बहुत दूर है तो आप ऐसे अपने पांव को ऊपर करके खड़े हो जाते हो और लंबे समय तक उस व्यक्ति को देखते रहते हो तो उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ वहां पूरे दिन बैठते हैं मध्य रात्रि तक बैठते हैं और इसलिए बैठते हैं कि वो बार वृंदावन की ओर या गुंडीचा मंदिर की ओर दृष्टिपात करते हैं क्योंकि वो जगन्नाथ सोचते रहते हैं कि अबे मुझे कुछ करना पड़ेगा स्नान के बाद कि मुझे मेरी जो प्राण ना मेरी प्राण है श्रीमती राधा रानी उनको मिलने के लिए यहाँ से निकलना होगा तो इसलिए जगन्नाथ जी वहाँ पूरे दिन रहते हैं और पूरे दिन रहने के बाद जगन्नाथ जी सोचते हैं कि मैं अभी क्या हो गया हूँ बीमार हो गया हूँ हाँ बीमार होने का वो बहाना बनाते हैं बीमार होने का बहाना बनाने के बाद भगवान जगन्नाथ को उनके पुजारीगन अपने मंदिर में ले जाते हैं अल्टर में नहीं रखा जाता इन पंद्रह दिनों में उनको अपने वेदी पर नहीं रखते रथ यात्रा के लिए भी चले जाते हैं और रथ यात्रा जगन्नाथ को जहां वो निरंतर बैठते हैं वहां रखते हैं तब तक वो नहीं बैठते हैं आ, उस रत्न वेदी पर तो आज के दिन जब उनका स्नान होता है तो स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो बाहरी कक्ष है मानो ये अल्टर है तो यहाँ बीच में जगन्नाथ मंदिर का बीच का स्थान है वहां उनको बिठाया जाता है एक छोटी सी ऊंचाई पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन और उनके जो उत्सव विग्रह हैं मदन मोहन पंद्रह दिन के लिए वहां उनको रखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को ये पंद्रह दिन बहुत ही कठिन बीतते हैं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 तो ऐसे कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को बहुत अधिक स्नान करने के बाद उनको बुखार हो गया है और उस बुखार के कारण वो क्या हो गए हैं बहुत अधिक बीमार हो गए हैं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 हाँ, और जो भी चीज उनको अर्पित होती है उस अल्टर में अंदर वो जो वो भोग बाहर नहीं लाया जाता मानो आपने भोग ऑफर किया और वो भोग आपको बाहर लाके फिर वितरण करना या खाना होगा लेकिन एक पंद्रह दिन के लिए जो भी अर्पित होता है जड़ी बूटी जितने भी फल है जूस है वो अल्टर से बाहर नहीं आते जितने भी सेवक है वो अंदर बैठ ही सारा खाते हैं हर जो भी उनका उचिष्ट है ऐसा वहां देखा जाता है वो उच्चिष्ट भी पंद्रह दिन के लिए बाहर नहीं आता वहा एक कोने में स्थान है हाँ उसको कहते हैं नाम भूल गया मैं अनौ, पिंडी ऐसे कहते हैं तो वहां एक स्थान है जहां उस वहां उनका उच्चिष्ट रखा जाता है बल्कि भक्तगण कहते हैं कभी किसी का उच्चिष्ट रखो तो उसमें दुर्गंध आना स्वाभाविक है लेकिन ये जो उचित जगन्नाथ का भक्तगण पाते भी है वहां अंदर उनके लेकिन उसका दुर्गंध आता नहीं है पंद्रह दिन जब भगवान वहां से निकलते हैं तब हाँ ये सब चीजें बाहर निकालते हैं तो पंद्रह दिन के लिए भगवान के ऊपर ये सारे उपचार वैद्यगण करते रहते हैं लेकिन एक दूसरा कारण भी है इसका स्वयं भगवान जगन्नाथ ने इंद्रदिमन को बताया था जगन्नाथ कहते हैं कि देखो इंद्रदम्ना मुझे जब स्नान कराया जाएगा तो मेरे सारे जो रंग है उसको कहते हैं राग वो सारा निकल जाएगा तो क्या क्योंकि जगन्नाथ के जो भी कलर्स हैं वो नेचुरल कलर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं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 उसके अंदर जगन्नाथ होते हैं और गरुड़ स्तंभ का जो एरिया है वहाँ ये सारे जितने भी छोटे छोटे विग्रह हैं ना जगन्नाथ के कृष्ण बलराम हैं मदन मोहन हैं दुर्गा देवी है विमला देवी है इन सब को एक जगह बिठाते हैं जितने भी आप जाओगे उनका ही दर्शन आप करोगे और जो भी छोटे मोटे भोग हैं वो उनको अर्पित होते हैं तो ऐसे भगवान जगन्नाथ दिन रहते हैं उसमें जब चार दिन हो जाते हैं तो विशेष प्रकार का तेल है जिसके द्वारा उनका अभिषेक होता है मतलब आज के चौथे दिन वो विशेष प्रकार का जो तेल है जो तेल क्या करते हैं ये पुजारीगण एक मिट्टी एक गड्ढा खोदा जाता है जिसमें चार किलो तेल लेते हैं और सबसे सुगंधित पुष्प और बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष के जो छाल हैं वो डाले जाते उस तेल के अंदर और एक साल के लिए जमीन के अंदर रखते हैं और जब दो दिन मतलब परसों के दिन उस जमीन से निकालते उसको और एक विशेष प्रकार का वो तेल बन जाता है बहुत ही सुगंधित द्रव्य बन जाता है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 आज के दिन वास्तव में स्नान करते हैं और स्नान करके अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं बल्कि कृष्णदास कविराज स्नान यात्रा का दूसरा एक दृष्टिकोण प्रकट करते हैं चैतन्य चरितमृत में वो लिखते हैं कि चलो स्नान किया या फिर वो बीमार हो गए इसलिए पंद्रह दिन दर्शन नहीं है लेकिन कृष्णदास कविराज कहते कि एक दूसरा कारण है वो कहते हैं पंच दिन ईश्वर महालक्ष्मी लइया तार संगे क्रीड़ा कैला निबृत बसिया कृष्णदास कविज कहते हैं कि ये जो जगन्नाथ है वो सोचते रहते हैं कि ये लक्ष्मी को कभी मैं समय नहीं देता हूं क्योंकि जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी राजा के रूप में हैं लक्ष्मी अलग रहती है और जगन्नाथ जी अलग रहते हैं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 बल्कि वर्णन आता है कि वो लेकिन किताब हाथ में रखी उन्होंने हाँ कि भूलना जाओ कभी कभी इसलिए तो बार बार पढ़ना पड़ता है ना हमें हाँ उत्साह लाने के लिए तो वो ब्रह्म पुराण को अपने हाथ में लेकर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 किसी को भी मुक्ति या मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तो इन्होंने सोचा मैं अभी अपने इतना लंबा सफर तय करके आया इतनी बड़ी श्रद्धा लेके आया था लेकिन सब पर पानी फिर गया है उन्होंने सोचा कि मैं अभी आत्महत्या करूंगा, अपने शरीर को त्याग दूंगा तो ये ब्राह्मण बैठ गए कोने में कि अभी शरीर को त्याग देता हूं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ तो भगवान जगन्नाथ को रहा नहीं गया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 तो ब्राह्मण कहते हाँ मेरे अंदर है हाँ तो कहते चलो निकलो अंदर जाओ अंदर घुसो इस इस टाउन में जाओ धाम में प्रवेश करो तो वो ब्राह्मण प्रवेश करता है प्रवेश जब किया जगन्नाथ मंदिर के पास हो जाता है जगन्नाथ मंदिर के पास जाकर उस दिन हाँ, आज का ही दिन था यात्रा का दिन था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 तो जगन्नाथ फिर से जगन्नाथ के एक प्रमुख सेवक होते हैं जिनको कहते मुदीरथ तो उनको जाकर बोलते कि जाओ जाओ उस भक्त भाग रहा है जगन्नाथपुरी से बाहर वो मेरा दर्शन नहीं कर रहा है कहते मैं प्रकटी हुआ हूं केवल दर्शन देने के लिए हाँ तब दर्शनात मुक्ति शास्त्र कहते हैं जगन्नाथ के दर्शन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है इसलिए तो कहते हैं ना रथेतु पुनर्जन्मन तुम एक बार कोई व्यक्ति जगन्नाथ को उनके रथ के ऊपर विराजमान होते हुए देखता है तो उस व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं होगा तो प्रभुपाद को पूछा हाँ एक भक्त ने प्रभुपाद जब ये रथ यात्रा थी तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो जिसने भी अभी रथ के ऊपर दर्शन किया है सारे मुक्त हो गए है हाँ लेकिन अभी वापस जाकर हाँ फिर से वो लोग क्या करेंगे यदि वो पाप करेंगे फिर से वो बंधन में आ जाएंगे तो ऐसे शास्त्र कहते हैं कि जगन्नाथ का एक बार दर्शन करने से मुक्त हो जाता है जगन्नाथ कहते अरे उसको लेके आओ उसको बोलो मई हो हाँ तुम्हारा पर ब्रह्म जिसके बारे में पढ़ा था ब्रह्म पुराण में मैं यही हूँ इधर बैठा हूं आ जाओ मेरा दर्शन करो तो ये जाकर उनको समझाते कहते वैसा ही दिखता है जैसा तुम सोच रहे हो ना गणपति के जैसा वो वैसा ही दिखता है तुमने ठीक से नहीं देखा तो जगन्नाथ जी अपने भक्त के लिए हाँ जैसे ये वापस आता है वापस आकर देखता है कि जगन्नाथ हा बलदेव और सुभद्रा है तो इन्होंने क्या किया है गणपति का जो फेस है जैसा, लंबी सुंड हाथी जैसा वो मुख उन्होंने प्रकट किया भगवान जगन्नाथ ने और ये देखकर तब उन्होंने प्रणाम किया भगवान की स्तुति के और भगवान की स्तुति करके कहा कि हे जगन्नाथ आपके जो भक्त है उनके प्रति मेरी सेवा की भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए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 आज भी हाँ जगन्नाथपुरी जाते हैं तो शाम के समय में भगवान जगन्नाथ ये हाथीवेश धारण करते हैं गणपति भट्ट के लिए हाँ भक्त के प्रति अपना जो प्रेम है उसको प्रकट करने के लिए तो ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं जिनकी असीम लीलाएं हैं क्रीड़ाएँ हैं जिनका एक में उद्देश्य है भक्तों को आनंद प्रदान करना तो आ, आज भी दो महान भक्त हैं एक है आ, मुकुंद दत्त और दूसरे हैं कोलावेचा श्रीधर हाँ उनका तिरुभाव है तो समय तो हो गया है तो संक्षेप में दो तीन मिनट में मैं वर्णन करता हूँ इन दोनों का तो कोलावेचा श्रीधर के बारे में हम हमेशा जानते हैं कि कोलावेचा श्रीधर भगवान के अत्यधिक प्रिय भक्त थे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 और सब अपने भक्तों को बोला महाप्रभु ने मैं आपको वर देना चाहता हूं रात्रि का समय था और सबको उन्होंने वर देना शुरू कर दिया सबसे पहले तो श्रीवास पंडित उनके जो गुरुजी थे गंगादास उनको भी दिया हाँ फिर फिर महाप्रभु ने बोला उस श्रीधर को बोला उस श्रीधर को एक भी भक्त नहीं जानता था कि ये श्रीधर नाम की क्या वस्तु है कौन है वो भक्त देखो चैतन्य वो बिल्कुल ही अननोन भक्त थे हम सोचते ना फेमस भक्त ये ऐसे भक्त थे जिनको नवद्वीप में कोई नहीं जानता था कौन जानते थे उनको चैतन्य महाप्रभु तो वास्तव में भगवान के आंखों में बड़ा होना चाहिए जगत के आंखों में नहीं तो वहाँ कहते हैं कि बल्कि बहुत विस्तारित लीला है जहाँ वृंदावन ठाकुर ने बहुत शिक्षाएं दी है वहाँ कहते धन नाही जन नाही नाही का पांडित्य सकल चैतन्य महाप्रभु की भक्तों की विशेषता है उनकी असलियत को कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं सकता जिस प्रकार से नवद्वीप में रहने वाले कोई भी श्रीधर पंडित को नहीं पहचान पाए कहते वो धन नाही जन नाही नाही का पांडित्य तो ऐसे श्रीधर को बुलाने के लिए महाप्रभु ने बोला तो भक्त कहते कहा, कहा होगी हो हरे कृष्णा मंत्रा की जानो वो व्यक्ति श्रीधर है ये चार पांच भक्त दौड़ गये पूरा सिटी से एक बाहर और दौड़े तो वहां से आवाज आ रही थी तो कीर्तन की आवाज गए श्रीधर पंडित को उन्होंने ले बुलाया कि आपको चैतन्य महाप्रभु बुला रहे याद कर रहे आपको बुला रहे हैं तो श्रीधर पंडित महाप्रभु का नाम सुन के भक्तों ने उठाया और उनको ले आ गए महाप्रभु के सामने फिर वो लीला आप सबने सुनी है महाप्रभु अपने उनकी पूर्व जो बाल्यकाल में वो उनसे केले के पत्ता और जो भी चीजें मांगने के लिए जाते थे उनसे लड़ाई करते थे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 बल्कि वो आके मूर्छित हो गए थे चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना कृष्ण बलराम रूप आदि दिखाया था और कृष्ण महाप्रभु ने कहा स्तुति करो स्तुति कहते मुझे कुछ नहीं आता बोलना हाँ तो सूरज सरस्वती उनके जिहा में आ जाती है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 वो कहते हैं महाप्रभु आप मुझे धोखा मत दो आप मुझे भुलाना चाहते हो आपका स्मरण से विस्मरण कराना चाहते हो तो वो क्रंदन करते हुए एक ही चीज मांगते हैं कोलावेचर श्रीधर कोलावेचर श्रीधर कहते हैं हम्म कोलावेचर श्रीधर कहते हैं कि जे ब्राह्मण काडे नीला मोर खोला पात से ब्राह्मण हू को मोर जन्म जन्म नाथ जो ब्राह्मण मेरा के केले का छिलका पत्ता आदि जो भी चुराया करता था वो ब्राह्मण ही मेरा नाथ होना चाहिए और दूसरी चीज वो कहते हैं श्रीधर बोल मोए कि छुना चाय हे न कर प्रभु जे न तो गाय एक भी चीज आने उन्होंने नहीं मांगी उन्होंने कहा हे महाप्रभु आप ही जन्म जन्म तक मेरे स्वामी होने चाहिए और दूसरी चीज वो कहते हैं हे न कर प्रभु जै न तोरणा है आप ऐसा कुछ करो मेरे जीवन में कि आपका ये जो हरी नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इसके अलावा मैं कुछ नहीं गाऊ हाँ केवल हरि नाम मेरे जिहा से निकले बस मुझे और इस संसार की कोई बड़ी बड़ी उपलब्धि नहीं चाहिए तो ऐसे कोला विच श्रीधर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 मतलब भक्त का हृदय क्या होता है मुझे ही कृपा नहीं मिलनी चाहिए सबके ऊपर कृपा होनी चाहिए मुझे महाप्रसाद क्यों सबको महाप्रसाद मिलना चाहिए तो वैसे श्रीवास पंडित ने सोचा कि ये सारे भक्तों को महाप्रभु देख रहे हैं खुद बुला रहे हैं लेकिन एक भक्त ये कोने में खड़ा है मुकुंद पर्दे के पीछे है। और उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही आगे आने के लिए और वो स्वयं भी नहीं आ रहा है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 इतना बड़ा भक्त है लेकिन महाप्रभु अपराधी है उसको मैं कृपा नहीं करूंगा कहते है इसका स्वभाव कैसा है कभी तो तीन के जैसा विनम्र। बिल्कुल दाँतों में तीन का रखा है लेकिन कभी कभी क्या हाथ में लाठी लेकेगा और मार देगा किसी को कहते ऐसा है, है ये महाप्रभु ने एक शब्द भी उनके लिए यूज किया था तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं ये ऐसा स्वभाव है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 कहते ऐसा सब ऐसा क्यों कहा महाप्रभु कहते ये क्या करता है वैष्णव के बीच में आएगा तो वैष्णव सिद्धांत सुनेगा चर्चा करेगा सेवा करेगा विनम्र बनेगा लेकिन दूसरी जगह जाएगा मायावादियों के साथ भी तो वह मायावादी बनेगा पूरा उनकी हा में हाँ मिलाएगा जिस पार्टी में जाएगा उस पार्टी का हो जाएगा कहते ये ये जाता है आदवित आचार्य के पास और वहां जाकर जो मायावादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है योग उसको जाके पढ़ता है और फिर उसका बखान करता है उसका प्रचार करता है वहां और जो मेरे दल में आता है तो ये हरे नाम करता रहता है कहते ये ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए मुझे ये दाम्भिक है कभी दाम्भिक कभी विनम्र इसी कारण से हाँ मैं इसको दर्शन नहीं दूंगा बल्कि महाप्रभु ने कहा इस व्यक्ति ने भक्ति महारानी के प्रति या भक्ति महारानी के चरणों में अपराध किया है क्योंकि ये कभी कभी सोचता है कि भक्ति से भी बढ़कर कुछ और है हाँ तो जैसे हम सोचते हैं ना हरी नाम से भी बढ़कर कुछ और है जिसका सहारा लेना प्रयास करते हैं तो वैसे ये ये ये सोच महाप्रभु सरलता से से बोले कि कि सोचता है है है है भक्ति बढ़कर और कुछ है जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति संभव है, कहते व्यक्ति इसके ऊपर मैं कृपा नहीं करूंगा तो ये पड़ा ही था बीच में केवल ये मुकुंद सुना मुकुंद कहते क्यों जीवित रहो महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी तो मुझे मर जाना अच्छा है तो मुकुंद ने सोचा इस शरीर को त्यागता हूँ श्रीवास पंडित आते हैं तो शिवास पंडित को कहते हैं मुकुंदा बले न सुना ठाकुर अ श्रीवास कबू के देखे मु बलो प्रभु पाश श्रीवास पंडित आए वो कहते कि मुकुंद कहते कि हे श्रीवास जरा फिर से पूछो ना कब मैं उनको देख पाऊंगा रोते हुए हाँ, तो सारे भक्त रो रहे थे तो जब शिवास ठाकुर महाप्रभु को बोलते हैं कि फिर कब दर्शन होगा आपका तो महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले आरा जदि कोटी जन्म है तबे मोरा दर्शन पाए बे नि यदि करोड़ों करोड़ों जन्म हो जाएंगे ना उसके पश्चात ये जो व्यक्ति है मेरा दर्शन प्राप्त करेगा हाँ अभी उनको ये नहीं लगा इतना लंबा लंबा, समय मुझे लगा दिया, महाप्रभु इतने लंबा। बल्कि उन्होंने उन, उनको कैसे महसूस हो रहा था वो करोड़ों जन्म भी हाँ युगायतम निमेश है ना निमेश काल के समान जैसे सोचना कि महाप्रभु दर्शन देंगे मुझे एक समय करोड़ों जन्म मेरे लिए कुछ भी नहीं है ऐसा सोच के वो नाचने लगे पाइब पाइब बलि बली करे महानृत्य पाऊंगा दर्शन प्राप्त करूंगा दर्शन प्राप्त करूंगा ऐसा सोचकर मुकुंद दत्त नाचने लगे हाँ ऐसे चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा अच्छा ये तो उसमें भी खुश हो गया है तो महाप्रभु कहते हैं करोड़ जन्म भूल जाओ हे शिवाज पर्दा साइड को करो अभी अभी उसको उसको लाओ मेरे चरणों में मैं दर्शन देना चाहता हूं। तो इस प्रकार से महाप्रभु महाप्रभु उनको ले आते हैं और महाप्रभु कहते देखो तुम्हारे अंदर एक भी अपराध नहीं है तुम हो लेकिन मैंने सारे जगत को सिखाने के लिए आ? मैंने तुम्हारा सहारा लिया था और फिर पूरा एक अध्याय है इनका कन्वर्सेशन मुकुंद के साथ महाप्रभु का जो बहुत ही सुंदर है जिसमें महाप्रभु बहुत उनकी स्तुति करते हैं और ये भी उनकी प्रशंसा करते हैं महाप्रभु कहते कि हे मुकुंद बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपका गान आपका कीर्तन सुन के पिघला नहीं है नवद्वीप में तुम्हारे कीर्तन से पत्थर पिघल जाते हैं तो भक्तों का हृदय क्या फिर महाप्रभु एक उनको वर देते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जे खाने जे खाने हय अमोर अवतार तथा गायन बे अमार। तो उन्होंने कहा महाप्रभु कहते जब भी मैं अवतरित होगा इस जगत में जहां जहा मेरा अवतार होगा हाँ तब आ, गाने के लिए कौन आएगा तुम्ही अवतरित हो गए मेरे साथ इसलिए कृष्ण लीला में भी व्रजे स्थितो गायको यो मधुक हाँ एक गायक थे ब्रज में जिनका नाम था मधुकंठा ऐसे मधुकंठ कृष्ण लीला में भी आए मुकुंद के रूप में तो ऐसे दोनों महान आचार्य हैं जिनका बहुत ही विस्तृत वर्णन वृंदावनदास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में शायद दसवें या बारहवें अध्याय में किया है मध्य लीला के जिसको जरूर हम पढ़ना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैतन्य महाप्रभु का और इन दोनों महान आचार्यों का संवाद है हाँ तो इस प्रकार से ये दोनों महान आचार्यों का स्थिर भाव तिथि है हाँ जिनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारे हृदय में भी जो भगवान का नाम और उनके भक्त हैं उनके प्रति सेवा और आदर का जो भाव है वो प्रकट हो जाए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 जगन्नाथ स्नायात्र महामहोत्सव के शील मुकुंद दत्तरुभावतिथिमहामहोत्सव के पंडित शीलखोलावेच्रीधर पंडितिरुभावतिथिमहामहोत्सव के शील प्रभुपाद के समवेद भक्त गौर समेद गौरभक्तवृंदकी निताय गौर प्रेमानंदे